श्रीमद्भागवतराण दशम सप्तचत्वारिंशो सप्त्याय उद्धव तथा तो गोपियों की बातचीत और भ्रमर गीत श्री भगवान्नवाच भवती नर्वात्म यथाभूता भूते सुखाव्यजल महि तथा हम च मन प्राण भूतेन्द्रिय गुणाश्रय भगवान श्री कृष्ण ने कहा है मैं सबका उपादान कारण होने से सबका आत्मा हूँ सब में अनुगत हूं इसलिए मुझसे कभी भी तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता जैसे संसार के सभी भौतिक पदार्थों में आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी ये पांचों भूत व्याप्त है उन्हीं से सब वस्तुएं बनी है और यही उन वस्तुओं के रूप में है वैसे ही मैं मन प्राण पंचभूत इंद्रिय और उनके विषयों का आश्रय हूं। वे मुझ में हैं मैं उनमें हूं, और सच पूछो तो मैं ही उनके रूप में प्रकट हो रहा हूं। हूँ आत्मनिवात्मनात्मानुपाल आत्म माया अनुभावे न मैं ही अपनी माया के द्वारा भूत इंद्रिय और उनके विषयों के रूप में होकर उनका आश्रय बन जाता हूँ तथा स्वयं निमित्त भी बनकर अपने आप को ही रचता हूँ पालता हूँ और समेटता हूँ आत्मा ज्ञानमय शुद्धो व्यतिरिक्तो गुणाव सुषुप्ते स्वप्न जागृत भी भिर मायावृत्ति भिरी यते आत्मा माया और माया के कार्यों से पृथक है वह विशुद्ध ज्ञान स्वरूप जड़ प्रकृति अनेक जीव तथा अपने ही अवान्तर भेदों से रहित सर्वथा शुद्ध है कोई भी गुण उसका स्पर्श नहीं कर पाते माया की तीन वृत्तियां हैं सुषुप्ति स्वप्न और जागृत इनके द्वारा वही अखंड अनंत बोध स्वरूप आत्मा कभी प्राग्य तो कभी तेजस और कभी विश्व रूप से प्रतीत होता है ये मृषा स्वप्न वधुत्थित्रिया विनिंद्र प्रत्यपद्यत मनुष्य को चाहिए कि वह समझे कि स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों के समान ही जागृत अवस्था में इंद्रियों के विषय भी प्रतीत हो रहे हैं वे मिथ्या हैं इसलिए उन विषयों का चिंतन करने वाले मन और इंद्रियों को रोक ले और मानो सोकर उठा हो इस प्रकार जगत के स्वप्निक विषयों को त्याग कर मेरा साक्षात्कार करे ए तोग सा मनीषिण त्याग तपोदम सत्यम जिस प्रकार सभी नदियां घूम फिरकर समुद्र में ही पहुंचती हैं उसी प्रकार मनस्वी पुरुषों का वेदाभ्यास योग साधन आत्मात्म विवेक ताग तपस्या इंद्रिय संयम और सत्य आदि समस्त धर्म मेरी प्राप्ति में ही समाप्त होते हैं सबका सच्चा फल है मेरा साक्षात्कार क्योंकि वे सब मन की निर्द करके मेरे पास पहुंचाते हैं यहां भवते नाम वही दूरे वर्ते प्रियोदिशाम मनसिकर्षाथम मदनुध्यान काम्यम गोपियों इसमें संदेह नहीं कि मैं तुम्हारे नयनों का ध्रुव तारा हूं तुम्हारा जीवन सर्वस्व हूं किंतु मैं जो तुमसे इतना दूर रहता हूं उसका कारण है वह यही कि तुम निरंतर मेरा ध्यान कर सको शरीर से दूर रहने पर भी मन से तुम मेरी सन्निधि का अनुभव करो अपना मन मेरे पास रखो यथा दूर चरे प्रेष्ठे मन आश्रित वर्तते तथा चेत सन्निकृष्टे क्योंकि स्त्रियों और प्रेमियों का चित्त अपने परदेशी प्रियतम में जितना निश्चल भाव से लगा रहता है उतना आंखों के सामने पास रहने वाले प्रियतम में नहीं लगता मैया वे शवन कृष्ण विमुक्ता शेष अनुस्मरत महाम नृत्य अशेष वृत्तियों से रहित संपूर्ण मन मुझ पे लगाकर जब तुम लोग मेरा अनुसरण कर, करोगी तब शीघ्र ही सदा के लिए मुझे प्राप्त हो जाओगी या माँ क्रीडता रात्र आलब्धरा था कल्याण्यो मापुर कल्याणियों जिस समय मैंने वृंदावन में शारदीय पूर्णिमा की रात्रि में रास क्रीड़ा की थी उस समय जो गोपिया स्वजनों के रोक लेने से व्रज में ही रह गई मेरे साथ रास बिहार में सम्मिलित न हो सकी वे मेरी लीलाओं का स्मरण करने से ही मुझे प्राप्त हो गई थी तुम्हें भी मैं मिलूंगा अवश्य निराश होने की कोई बात नहीं एवं श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अपने प्रियतम श्री कृष्ण का यह संदेश सुनकर गोपियों को बड़ा आनंद हुआ उनके संदेश से उन्हें श्री कृष्ण के स्वरूप और एक एक लीला की याद आने लगी प्रेम से भरकर उन्होंने उद्धव जी से कहा गोप्य उचहान दृष्टा लब्ध सर्वा कुशल्याम गोपियों ने कहा उद्धव जी यह बड़े सौभाग्य की और आनंद की बात है कि यदुवंशियों को सताने वाला पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया यह भी कम आनंद की बात नहीं है कि श्री कृष्ण के बंध बांधव और गुरजनों के सारे मनोरथ पूर्ण हो गए तथा अब हमारे प्यारे श्याम सुंदर उनके साथ सकुशल निवास कर रहे हैं कच्चिद गदा भ्रज सौम्य करो ते पुरयोशिताम प्रीतिम न स्निग्ध सीढ़ हासोदारे न्षणार्चित किन्तु उद्धव जी एक बात आप हमें बतलाइए जिस प्रकार हम अपने प्रेम भरी लजीली मुस्कान और उन्मुक्त चितवन से उनकी पूजा करती थी और वे भी हमारे प्यारे प्यार करते थे उसी प्रकार मथुरा की स्त्रियों से भी वे प्रेम करते हैं या नहीं कथम विशेषज्ञः प्रिय वर्योषिता नानुबंधे ते विभ्रमे चानुभाजित तब तक दूसरी गोपी बोल उठी अरे सखी हमारे प्यारे श्याम सुंदर तो प्रेम की मोहनी कला के विशेषज्ञ हैं सभी श्रेष्ठ स्त्रियाँ उनसे प्यार करती हैं फिर भला जब नगर की स्त्रियाँ उनसे मीठी मीठी बातें करेंगी और हाव भाव से उनकी ओर देखेंगे, तब वे उन पर क्यों न रिछेंगी गो दूसरी गोपियां बोली साधो आप यह तो बतलाइए कि जब कभी नागरी नारियों की मंडली में कोई बात चलती है और हमारे प्यारे स्वच्छंद रूप से बिना किसी संकोच के जब प्रेम की बातें करने लगते हैं तब क्या कभी प्रसंगवश हम हमारों की भी याद करते हैं ताह निशा स्मृति या सुथयाम तदा प्रयाम भी वृंदा मन कुमद रे मे पणनुपूर रासघोषाम कुछ गोपियों ने कहा उद्धव जी क्या कभी श्रीकृष्ण उन रात्रियों का स्मरण करते हैं जब कुमिदनी तथा कुंद के पुष्प खिले हुए थे चारों ओर चांदनी छिटक रही थी और वृन्दावन अत्यंत रमणीय हो रहा था उन रात्रियों में ही उन्होंने रास मंडल बनाकर हम लोगों के साथ नृत्य किया था कितनी सुंदर थी वह रास लीला उस समय हम लोगों के पैरों के नूपुर रुंझुन रुंझुन बज रहे थे हम सब सखिया उन्हीं की सुंदर सुंदर लीलाओं का गान कर रही थी और वे हमारे साथ नाना प्रकार के विहार कर रहे थे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 श्री कृष्ण भी अपने कर स्पर्श आदि से हमें जीवन दान देने के लिए यहाँ आवेंगे कन्या उद्वाह्य प्रीतः सर्व सुह तब तक एक गोपी ने कहा अरे सखे अब तो उन्होंने शत्रुओं को मारकर राज्य पा लिया है जिसे देखो वही उनका सुहित बना फिरता है अब वे बड़े बड़े नरपतियों की कुमारियों से विवाह करेंगे उनके साथ आनंद पूर्वक रहेंगे यहाँ हम गवारो के पास क्यों आएंगे के मस्मा को भी महात्म श्री पते रात काम कृतात्मनः दूसरी गोपी ने कहा नहीं सखी महात्मा श्री कृष्ण तो स्वयं लक्ष्मीपति हैं, उनकी सारी कामनाएं पूर्ण ही हैं, वे कृतकृत्य हैं, हम वनवास ने ग्वालिनों अथवा दूसरी राजकुमारियों से उनका कोई प्रयोजन नहीं है हम लोगों के बिना उनका कौन सा काम अटक रहा है परम सोक्षम सौक्षला तानती नाम न कृष्ण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 यह वही पर्वत है जिसके शिखर पर चढ़कर वे बाँसुरी बजाते थे ये वे ही वन हैं जिनमें वे रात्रि के समय रास लीला करते थे और ये वे ही गौवें हैं जिनको चराने के लिए वे सुबह शाम हम लोगों को देखते हुए जाते जा आते थे और यह ठीक वैसी ही बंसी की तान हमारे कानों में गूंजती रहती है जैसे वे अपने अधहरों के संयोग से छेड़ा करते थे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 दिन भर यही तो करती रहती हैं, तब तब वे हमारे प्यारे श्याम सुंदर नंद नंदन को हमारे नेत्रों के सामने लाकर रख देते हैं उद्धव जी हम किसी भी प्रकार मर कर भी सकते गोदार नहीं गत्या माध्या गिरा हित कथम तम विस्मरामहे। उनकी वह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 हमारे प्यारे श्री कृष्ण तुम ही हमारे जीवन के स्वामी हो सर्वस्व हो प्यारे तुम लक्ष्मीनाथ हो तो क्या हुआ हमारे लिए तो व्रजनाथ ही हो हम ब्रजगोपियों के एकमात्र तुम ही सच्चे स्वामी हो श्याम सुंदर तुमने बार बार हमारी व्यथा मिटाई है हमारे संकट काटे हैं गोविंद तुम गौों से बहुत प्रेम करते हो क्या हम गौवे नहीं है तुम्हारा यह सारा गोकुल जिसमें ग्वाल बाल माता पिता गौवें और हम गोपिया सब ही हैं, दुख के अपार सागर में डूब रहा है तुम इसे बचाओ आओ हमारी रक्षा करो श्री सुच ततस्ता कृष्ण संदेश जरा उद्धव पूजया चक्रुरान मथोक्षव जी कहते हैं प्रिय परीक्षित भगवान श्री कृष्ण का प्रिय संदेश सुनकर गोपियों की विरह की व्यथा शांत हो गई थी वे इंद्रियातीत भगवान इंद्रिया को अपने आत्मा के रूप में सर्वत्र स्थित समझ चुकी थी अब वे बड़े प्रेम और आदर से उद्धव जी का सत्कार करने लगी वाह चिन्मा सान गोपी नाम विनुद कृष्ण लीला कथा उद्धव जी गोपियों की विरह व्यथा मिटाने के लिए कई महीनों तक वहीं रहे दे भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं और बातें सुना सुनाकर कर व्रजवासियों को आनंदित करते रहते यावंत्य हानि नंदस्य वासी तथा उद्धव ब्रज कसाम क्षण प्रायण्यसन कृष्णस भारतया नंद बाबा के ब्रज में जितने दिनों तक उद्धौ जी रहे उतने दिनों तक भगवान श्री कृष्ण की लीला की चर्चा होते रहने के कारण ब्रजवासियों को ऐसा जान पड़ा मानो अभी एक ही क्षण हुआ हो सरिद्वन गिर द्रोणी विक्षण कुमिता द्रुम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 और उनकी लीला के स्मरण में तन्मय कर देते हैं। दृष्टव मादिगोपी नाम कृष्णावेशात्म विपलव उ परम प्रीतस्ता नमस्म जगऊ उद्धव जी ने ब्रज में रहकर गोपियों की इस प्रकार की प्रेम विकलता तथा और भी बहुत सी प्रेम चेष्टाएं देखी उनके इस प्रकार श्री कृष्ण में तन्मयता देखकर वे प्रेम और आनंद से भर गए अब वे गोपियों को नमस्कार करते हुए इस प्रकार गान करने लगे एता परम तनुथो भुवि गोपबद्ध गोविंद एवं निखिलात्म निरूढ़ावा वांच मुन यो व्यम चीम ब्रह्म जन्म भीरन कथा र इस पृथ्वी पर केवल इन गोपियों का ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ एवं सफल है क्योंकि ये सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेम में दिव्य महाभाव में स्थित हो गई हैं। प्रेम की यह ऊंची से ऊंची स्थिति संसार के भय से भीत मुमुक्षु जनों के लिए ही नहीं अपितु बड़े बड़े मुनियों मुक्त पुरुषों तथा हम भक्त जनों के लिए भी अभिवांछनी ही है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 नचरे व्यचार दुष्टा कृष्णे क्वैस परूढ़ विदुषो साक्षास्तनो जगद राजुक्त यहाँ वे वनचरी आचार ज्ञान और जाति से हीन गांव की गवार ग्वालिने और कहाँ सच्चिदानंद घन भगवान श्रीकृष्ण में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 अमर बना देता है रासो सवेस्य कंठ उदघाद्रज वल्ल भगवान श्री कृष्ण ने रथोत्सव के समय इन ब्रजांगनाओं के गले में बाह डाल डालकर इनके मनोरथ पूर्ण किए इन्हें भगवान ने जिस कृपा प्रसाद का वितरण किया इन्हें जैसा प्रेम दान किया वैसा भगवान की परम प्रेमवती नित्य संगनी वक्षस्थल पर विराजमान लक्ष्मी जी को भी नहीं प्राप्त हुआ कमल की भी सुगंध और कांति से युक्त देवांगनाओं को भी नहीं मिला फिर दूसरी स्त्रियों की तो बात ही क्या करें आसाहोचरण रेणुजुषा हम श्याम वृंदावल कि मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि मैं इस वृंदावन थाम में कोई झाड़ी लता अथवा औषधि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 भगवान की पदवी उनके साथ तन्मयता उनका परम प्रेम प्राप्त कर लिया है औरों की तो बात ही क्या भगतवाणी उनके निश्वास रूप समस्त श्रुतियां उपनिषदे भी अब तक भगवान के परम प्रेम में स्वरूप को ढूंढती ही रहती हैं प्राप्ति नहीं कर पाती या भय्त काम योगेश्वर कृष्णिंदम धने स्वयं भगवती लक्ष्मी जी जिनकी पूजा करती रहती हैं ब्रह्मा शंकर आदि परम समर्थ देवता पूर्ण काम आत्मा और बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय में जिनका निरंतर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 या शाम नंद बाबा के व्रज में रहने वाली गोपांगनाओं की चरण धूलि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ उसे सिर पर चढ़ाता हूँ आहा इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं के संबंध में जो कुछ गान किया है वह तीनों लोगों को पवित्र कर रहा है और सदा सर्वदा पवित्र करता रहेगा श्री शोकुआच अथ गोपी रुप्यम नंद मेव गोपातर श्री शुभदेव जी कहते हैं परीक्षित इस प्रकार कई महीनों तक व्रज में रहकर उद्धव जी ने सब मथुरा अब मथुरा जाने के लिए गोपियों से नंद बाबा और यशोदा मैया से आज्ञा प्राप्त की ग्वाल बालों से विदा लेकर वहां से यात्रा करने के लिए वे रथ पर सवार हुए नुरागे जब उनका रथ ब्रज से बाहर निकला तब नंद बाबा आदि गोपगण बहुत सी भेंट की सामग्री लेकर उनके पास आए और आंखों में आंसू भरकर उन्होंने बड़े प्रेम से कहा मनसो वृत शो कृष्ण पादाम उद्धव जी अब हम यही चाहते हैं कि हमारे मन की एक एक वृत्ति एक एक संकल्प श्री कृष्ण के चरण कमलों के ही आश्रित रहे हमारी वाणी नित्य निरंतर उन्हीं के नामों का उच्चारण करती रहे और शरीर उन्हीं को प्रणाम करने उन्हीं के आज्ञा पालन और सेवा में लगा रहे कर्म भी भ्राम यत्र क्वापी स्वर छया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 रामाय राग्ये चोपाय वहां उन्होंने कृष्णा प्रणप्रत्याण को प्रणाम किया और उन्हें ब्रजवासियों की प्रेमयी भक्ति का उद्रेक जैसा उन्होंने देखा था कह सुनाया इसके बाद नंद बाबा ने भेंट की जो जो सामग्री दी थी वह उनको बसुदेवजी बलरामजी और राजा उक्रसेन को दे दी। उग्रसेनकुदेदी श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमशा सहीतायाँ दशम स्कूर्वाधे उध प्रति सप्त